से नेत्रों को बंद करते हुए जिस जगत निर्माण करने में हमें ये जीवन दिए उसे श्रद्धा से नमन करते हुए एक बार ओम का श्रद्धापू जप करने का हाँ प्रयास करें <coughs> ओ। पिता स्तो भूख आधाते पत्र यीय वातावरण में उपस्थित पूजनीय आचार्यगण ब्रह्मचारीगण एवं वहाँ से आए हुए सज्जन महानुभाव सुंदर वातावरण यज्ञीय सोहित वातावरण में हम लोग आज महर्षि दयानंद के आर्याभिविनय ग्रंथ से प्रथम प्रकाश के सोलहवें मंत्र का स्वाध्याय किया और महर्षि दयानंद जी ने जो आर्याभिविनय ग्रंथ लिखे हैं तो उसमें तीनों प्रकार के मंत्रों का समन्वय किए है, अर्थात स्तुति प्रार्थना और उपासना तो इन मंत्रों में मंत्रों का अलग अलग उद्देश्य हो जाता है जब उसका विषय पहले प्रस्तुत कर देते हैं कि स्तुति परक मंत्र है तो उसका वैसा अर्थ प्रारंभ से शुरू हो जाता है या उसके पदों का वैसा भाव रखना पड़ता है ये मंत्रकर्ता का भी भाव होता है और जो उपासक है उनका भी भाव होता है तो दोनों का समन्वय हो जाने से कार्य की पूर्ति होती है मंत्र के भाव देखेंगे पद देखेंगे ऊर्ध न पाही अंक हसो नी केतुना विस्वम सम समअणम दृधि न ऊर्ध्वान चरथाय जीवसे विदा देवेशु नो दुअ इसमें दो क्रियापद दिखाई दे रहे हैं केतुना और दह। मंत्र को देखते हैं कि ऊर्ध न पाही पहला पद है ऊर्ध्व न पाही अर्थात ऊर्ध्व तुम ऊपर हो तुम बड़े हो न हमारी पाही पा रक्षा अर्थात संबोधन के रूप में भी ले सकते हैं इसको कि हे ईश्वर आप सबसे बड़े हो सबसे ऊपर हो और हमारी रक्षा करो तो लोक में जब देखते हैं कि जो बड़ा होता है वही रक्षा करता है छोटे भी रक्षा करते हैं पर प्रार्थना का विषय है तो प्रार्थना किसी से की जाएगी तो प्रार्थना हमेशा अपने से बड़े से की जाती है और एक प्रकरण आया है कि और किससे प्रार्थना करनी चाहिए तो वेदांत में आया है कि जो आधार होता है जो सबका आधार होता है उससे प्रार्थना की जाती है बड़ा कैसे हुआ क्योंकि वो सबका आधार है आधार होने से वह प्रार्थनीय प्रार्थना करने योग्य है उसी से प्रार्थना कर सकते और जिनके गुण कर्म स्वभाव सर्वोत्तम होते हैं अर्थात अपने से अधिक और अपने में जब न्यूनता दिखती है तब प्रार्थना करते हैं उससे उसके लिए उस गुण के उस वस्तु के लिए उस पदार्थ के लिए तो ऊर्ध्व नाही तो उर्ध्व, अर्थात आप बड़े हैं आप उत्कृष्ट हैं आप सर्वोपरि हैं न पाहीं हे परमपिता परमेश्वर आप हमारी रक्षा करो आरक्षण अब किस से रक्षा करो अंग हँसो अर्थात ये जो अविद्या है पाप है महापाप है उससे हमें बचाओ ये एक साधक की याचना है उपासना है विनय कि हे परमपिता परमेश्वर न पाए अंग हँसो हमें अविद्या पाप महापाप से रक्षा करो कब तक नी के निकेतना नी नितराम राम सदैव आप हमारी सदैव थोड़े काल के लिए नहीं नी नी निकेतुनाताराम केतुना केतु केतु के संबंध में आता है कि केतयंती इति केतु तो ये क्रियापद है तो तीन एक है यहाँ पे अर्थात उन केतुओं से तो केतु के संबंध में आया है कि केतयंती विज्ञापयती जिससे ज्ञापन करते हैं तो ज्ञापन किससे करेंगे और जो पुस्तक हमारी क्रियात्मक योगाभ्यास उसमें एक अर्थ केतवह का दिए हुए हैं कि जो ये रचना आदि नियामक गुण हैं और वेद आदि मंत्र वो ईश्वर को ज्ञापक कराने को, अर्थात बताने वाले हैं तो अर्थ वहाँ पे हो जाएगा कि जो बुद्धि या विद्या ईश्वर को ज्ञापक करा देती है बता देती है वह विद्या केतुना, विद्या के अर्थ में आया तो वह बुद्धि वह केतु उससे हमारी रक्षा कर न पाए हमारी रक्षा करो रक्षा क्या करें कैसे करेंगे और शास्त्रों में एक बार आया कि मनुष्यों की ईश्वर रक्षा करते हैं तो उपकरण के रूप में आया कि किस से करते हैं तो वहाँ पे बताया गया कि बुद्धि को दे करके ईश्वर मनुष्य की ईश्वर मनुष्य की रक्षा करते हैं अर्थात सर्वोपरि चीज़ जो है मनुष्य में बुद्धि है स्वामी जी आए हुए थे तो वो अन्य प्राणियों से मनुष्य की उत्कृष्टता को दर्शा रहे थे कुछ चीज़ें हमें ऐसी चीज़ मिली हुई हैं कि अन्य प्राणियों से मनुष्यों को पृथक करती हैं विशेष रूप से जैसे वाणी हो गई बुद्धि हो गई और न, और एक दो चीज़ें हैं जो मनुष्य से इसको पृथक रूप कर देती हैं ये विशेष रूप से मिली हुई और वेदों का ज्ञान इत्यादि ये सब हैं कि हमको मनुष्य से पशुओं से जीव जंतुओं से अलग करती तो अब कह रहे हैं कि उस विद्या से रक्षा करो क्योंकि रोग जो है वह विद्या है और दवा भी फिर उसी प्रकार की होनी चाहिए तो उसके तो सिद्धांत होता है कि दो विपरीत तो वस्तुएं एक दूसरे को मार देती अर्थात विद्या और अविद्या है धर्म और अधम है तो जो प्रबल होगा वो एक दूसरे पर प्रहार करेगा तो जो प्रबल होगा वो जीतेगा तो इसलिए अविद्या का जो काट होगा वो विद्या ही होगी वैशे दर्शन में एक और आया सूत्र कि बुद्धि बुद्धि बुद्धिपूर्वा वाक्य वेदे ऐसा ही कुछ सूत्र है। अर्थात जो वेदों की रचना है उपुद्धिपूर्वक अब यहाँ पे कितनी बड़ी बात कही गई है कुछ लोगों ने कहा कि वेद तो गड़ेरियों के अब ये देखिए कि जो अविद्या का इलाज किस से विद्या से तो ये किसी सामान्य जन के बस की बात नहीं है कि विद्या का इलाज किस से अर्थात इसका जो क्रम है कितना सुंदर और सुसंगठित है कि विद्या नामक रोग है अविद्या नामक रोग है तो विद्या से ही ठीक होगा तो ये रचना जो है ये बताती है ये भी बताती है कि ईश्वर कृत है वे ये सिद्ध होता है तो अंग हँसो नी के अर्थात उस विद्या से हमारी रक्षा विद्या रूपी उपकरण से हमारी आप रक्षा कीजिए दूसरा पद है विश्वम मंत्र दो तरह से आयु हुए हैं बुद्धि को प्राप्त करने के लिए दो तरह से मंत्र हैं एक गायत्री मंत्र भी है एक याम मेधाम देवगणा भी हम दोनों उच्चारण करते हैं तो याम मेधाम धाम देवगणा जो मंत्र है वो पर अपने स्वयं के लिए बुद्धि की याचना की गई है उसमें और जो गायत्री मंत्र है वो सबके लिए की गई है बुद्धि की याचना की गई वो सबके लिए की गई है इसलिए यह भी एक हेतु है कि वह गुरु मंत्र इत्यादि आज सरोपरि कहा गया है तो जो अब यहां पे जो साधक का लक्षण है कि वो अपने लिए तो अपने विद्या का हनन करना चाहता है अपने विद्या को मारना चाहता है अपनी तो हो गई पर दूसरे के लिए क्या तो परोपकार की भावना भी इसमें छुपी हुई है विश्वम अर्थात हे प्रभु सबकी रक्षा करो विश्वम सबकी रक्षा करो पालन करो सम समृणम दह और किससे करो तो अतृणम शब्द है। अतर्ण माने शत्रु तो जैसे राजेशी कल परसों बता रहे थे कि शत्रु दो तरह से होते हैं एक बाहरी और एक आंतरिक तो बाहरी शत्रु तो दूर होते हैं। सबसे अधिक बाधा जो पहुंचाते हैं वो आंतरिक शत्रु से पहुंचाते हैं और इस मार्ग में आकर के ये मुझे बाद में पता लगा कि आंतरिक शत्रु बाहरी शत्रु से अधिक भयानक होते हैं अधिक दुखदार होते हैं और एक चीज और कि अंदर शत्रु हैं तो बाहर शत्रु अवश्य उपस्थित होंगे अपने आप उपस्थित अंदर के शत्रुओं से ही बाहर के शत्रु उपस्थित हो जाते हैं तो ये मंत्र सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं प्रार्थना उपासना से संबंधित है तो इसलिए एक साधक का कथन है साधक की प्रार्थना है तो यहाँ पर बाहरी शत्रुओं को मारने के लिए मना है मारने के लिए नहीं है साधक के लिए प्रवृत्ति से यदि वो क्षत्रिय है तब तो उपासना कर सकता है वेदांत में एक सूत्र आया है कि वेदाधि अर्थ भेदा तो वहाँ प्रकरण चल रहा है कि उपासक अपनी उपासना में कैसी उपासना करे तो वेदों में तो ये भी मंत्र आए हैं कि इसको मार दो उसको मार दो उसके उसको गोली से मार दो इत्यादि इत्यादि इत्याद ये सारी बातें आई हैं तो क्या उपासक को साधक को ऐसी उपासना करनी चाहिए तो वहां पे उसको मना कर रहे हैं व्यास जी वेदाम दर्शन में वहां पे मना किए हैं कि इस प्रकार को की उपासक को साधना नहीं करनी चाहिए कि उसका नाश हो जाए उसका विनाश हो जाए इस प्रकार का साधन नहीं कर सकता यदि वो साधना ईश्वर प्राप्ति में लगा है तो प्रमाण रूप से देखिए मर्सी दयानंद जबकि ये बात कहे और वेदांत में कह रहे हैं कि नहीं करनी चाहिए और महर्षि दयानंद कह रहे हैं करनी चाहिए तो ऐसा लगता है कि दोनों बात आपस में टकरा गई पर जब महर्षि दयानंद के जीवन को देखते हैं कि तो उन्होंने अपने जीवन में कैसे अपनाया ये चीज़ों को तो देखते हैं उनके जीवन की घटनाएं है आती हैं कि कोई व्यक्ति उनको पान इत्यादि में या जिसमें भी हो उनको जहर दे दिया तो कोई एक नायब या तहसीलदार थे तो उस व्यक्ति को पकड़ के लाए और बड़े प्रसन्नचित हुए कि महर्षिदयानंद देखेंगे कहेंगे कि आपको जो विष दिया था उसको मैं पकड़ के लाया हूँ बड़े मुझसे बड़े प्रसन्नचित हो गए तो महर्षि दयानंद व्यस्त थे तो जब उठ करके आए और बताए कि ये व्यक्ति है जो आपको जहर दिए थे तो महर्षि उनसे बात ही नहीं की मुंह फेर लिए ऐसा आया है प्रकरण में कि मुंह फेर लिया उन्होंने तो वो बड़े हुए कि ये क्या बात है तो मैं तो ये अच्छा काम किया महर्षि दयानंद के लिए और वो मुझसे मुंह फेर ले रहे हैं तो फिर उन्होंने बाद में जाके प्रार्थना की कि स्वामी जी क्या मैंने कोई ट्रूटी की है तो महर्षि दयानंद का वाक्य था तो मैं दुनिया में किसी को जेल में डालने के लिए नहीं मैं तो जेल से छुड़ाने के लिए आया मैं तो बंधनों से मुक्त करने के लिए आया और मेरा कार्य नहीं है किसी को तो महर्षि दयानंद लिखते हुए भी उस मार्ग पे नहीं थे क्यों क्योंकि जो साधना की पद्धति अलग है और एक राजा की पद्धति यदि राजा करता है तो इस उपासना को बारी शत्रुओं को ले सकता है और अंतिम समय में देखिए महर्षि दयानंद जी को कि अपने हत्यारे को वेद के जो पैसे रखे गए थे वेद का और लेखन करने हेतु उसको दे दिए कि तुम निकल जाओ देश से तो ये हमें यहाँ ग्रहण करना क्योंकि हम एक साधक हैं तो हमें किसी बाहरी शत्रुओं से संघर्ष करना नहीं है हमारे लिए तो हमारे शत्रु हमारे अंदर ही इस चीज़ को समझना राम राम बन गए और रावण रावण बन गया क्यों क्योंकि जिन्होंने अपने आंतरिक शत्रुओं को मारा वे साधक बन गए और जिन्होंने अपने आंतरिक शत्रुओं को नहीं मारा वे बाधक पहुँचे तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अतृणम अर्थात मैं अपने आंतरिक शत्रुओं को हे प्रभु उस विद्या से मेरे आंतरिक शत्रुओं को मार दो ये भावना जोड़ेगी और सं सम दह कैसे मार दो कितना मार दो तो कह रहे हैं समय पूर्वक दह दह भस्मी कारणे पूरा दहन कर दो अब बाहरी घटाएंगे तो ऐसे लगेगा कि हिंसा हो बिल्कुल हो रही हिंसा तो इसलिए ये मंत्र अंदर घट रहा है क्योंकि विषय उपासना का है तो उन शत्रुओं को पूरा जला दो अर्थात मेरे शत्रुओं को मेरे आंतरिक शत्रुओं उनको पूरा भस्म कर दो ताकि मैं उनसे बाध रहित हो जाऊं। तो ऐसे पुनः एक बार पंक्तियों को देखते हैं भाव रूप में समझने का प्रयास करेंगे कि ऊर्ध्व उर्ध्वा न पाहि हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो किससे रक्षा करो अंग हंसो उस अविद्या पाप से जो मुझसे अक्सर हो जाते और नि, नितराम सदैव करो केतुना विद्या से अर्थात उस विद्या से मेरी रक्षा करो मुझे बचाओ विश्वम और मेरे साथ साथ सबकी रक्षा करो संग अतृणम दह सम्यक रूप से उन मेरे शत्रुओं को दह करके भस, भस्म कर दो, जलाओ, के पहली पंक्ति से कृथि न ऊर्ध्वान विधि हे कृपा निधान पुनः संबोधन के रूप में कर सकते हैं कि हे प्रभु न हमारी उर्ध्वान उस उर्ध्व से अब उर्ध्व क्या क्या मर्सी है उर्ध्वान शब्द लिखा कि वो उर्ध्व क्या क्या चीज हैं तो कह रहे हैं कि विद्या सौर्य धैर्य बल पराक्रम चातुर्य विधि विविध धन ऐश्वर्य से इन ये ऊर्ध्वान है जो ऊपर उठा देते हैं व्यक्ति को तो इन ऊर्धों से हे प्रभु मेरी रक्षा करो किस लिए करो चर चरथाय चर था चर गतो चर चलने के भी अर्थ में आता है और भक्षण भक्षण करने के भी अर्थ में आता है तो भक्षणें तो चरथाए चर था तो भक्षण करना तो भक्षण किस लिए भक्षण अर्थात ईश्वर की अनुभूति करने के लिए और प्राप्ति करने के लिए अर्थात हे ईश्वर ताकि मैं आपकी अनुभूति कर सकूं, मुझे इतना ये उर्ध्वान को दीजिए ताकि मैं आपकी अनुभूति कर सकूं। करने के लिए दीजिए जीव से और इसे जीने के लिए दीजिए जीने के लिए क्या हम जीने को तो जी ही रहे हैं। लेकिन बड़े गुड़ रहस्य ऐसे समान रूप से जब सोचते हैं कि हम जी रहे हैं लेकिन जब इसी को एक समय में बांध देंगे कि माना हमने 100 साल, साल में जीना और 100 साल में हमने अपने पचास साल चालीस साल पैंतीस साल गुजार दिए तब जब हम गणना शुरू कर देते हैं तब लगता है कि जो प्राप्त करना था वो तो मिला नहीं और छूट रहा है धीरे धीरे तब जाकर के ऐसा लगता है जो समय बीत रहा है अर्थात मैं मर रहा हूँ मुझसे वो चीज़ छूट रही है तब जाकर के जीव से जीने के लिए दीजिए मुझे वो चीज़ ताकि मैं जी सकूँ जीना क्या अर्थात मैं जीवन और उस बंधन से मुक्त हो सकूं मुझे हमेशा के लिए मैं जी सकूं पचास साल के हो गए और प्राप्ति कुछ नहीं हुई तो मरे के हुए के तो समान है जब कुछ प्राप्ति ही नहीं हुई या सामान्य प्राप्ति में हुई तो मरना ही तो है चालीस साल व्यर्थ में ही तो गया पर जब इसका बोध हो जाता है कि मैं अब यह समय मेरा व्यर्थ गया और प्रतिपल जो समय है वो निकल रहा है तो इसको पकड़ने के लिए सिद्धि कब हो जाएगी जब ईश्वर की प्राप्ति हो गई जीवन की सार्थकता तो इसी में है कि ईश्वर की प्राप्ति में इसके अलावा जो कुछ भी किए वो तो बनिएगा व्यापार ही है या साधन रूप में यदि प्राप्त नहीं किए तो भी बाधक बन गया तो साधन रूप में जब यदि हमने देखा और प्राप्त किया और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया तो जीवन की सार्थिकता हो गई तो जीना आया गया। नहीं तो व्यर्थ में ही गया तो अब मुझे जी, जीने के लिए दीजिए मैं जी सकू ऐसी भावना ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं किस से विद्याधन से इस विद्याधन से मुझे ऐसा विद्या धन दीजिए देवेशु नो दुअ देवेश देवेशु देवों में नह हम दुआ हमें प्रतिष्ठित कर हमें स्थापित कर ये अंतिम साधक की प्रार्थना है कि हे प्रभु मुझे विद्वानों में प्रतिष्ठित कर सबसे बड़ा जब किसी चीज़ को मापना होता है तो कैसे मापते हैं कोई कहेगा कि ये डॉक्टर बहुत बड़े हैं इसका क्या मतलब बड़े हैं तो कौन बताएगा कि ये बड़े हैं तो बड़े को उसके विभागीय व्यक्ति ही उससे संबंधित जानकार व्यक्ति ही बताएगा कि ये बड़े हैं अर्थात डॉक्टर को डॉक्टर ही बता सकता है कि ये कितने बड़े हैं वकील को वकील ही बता सकता है इंजीनियर को इंजीनियर ही बता सकता है कि ये कितने बड़े हैं उसी तरह से विद्वान को विद्वान ही बता सकता है सामान्य जन नहीं बता सकता क्योंकि वो उसके विषय के ज्ञाता नहीं है उस विषय के प्रवक्ता नहीं है इसलिए कहा जा रहा है कि देवेशु देवों में विद्वानों में मैं प्रतिष्ठित हो सकूँ अर्थात मैं विद्वानों का विद्वान बनूँ और उन विद्वानों में मेरी प्रतिष्ठा हो कैसे कुपनिषक पढ़ा है हम लोगों ने याज्ञावल्क को जब ये चुनौती हुई कि जो सबसे बड़े विद्वान हो वो इन गायों को ले जाओ और मेरे प्रश्न का उत्तर दो तो याज्ञावल्क ने बड़े सौहार्द से कहा शिष्य को कि गायों को हाथ ले जाओ तो सभा में बहुत सारे विद्वान बैठे थे तो बहुत लोगों को रोष आया कि अरे ये कैसा व्यक्ति है कि अपने आप को विद्वान समझता है ये तो अहंकार है विद्वान नहीं हो सकता तभी अज्जावल ने कहा कि आप अपने प्रश्न कीजिए और प्रश्न करने वाले कई थे बहुत सारे सवाल में दो चार का इसमें दिया हुआ है इतने सब तो प्रश्न करते गए और वो उत्तर देते गए तो वो विद्वानों के विद्वान थे और विद्वानों के विद्वान व्यक्ति जब बनता है योग दर्शन में आया कि अक्षी पात्र कल्पोहित विद्वान कौन अक्षी पात्र कल्पोहित है जो पदार्थ रूप में जानता है सब कुछ वही विद्वान है शाब्दिक रूप से तो अब अपनी स्थिति जब इसमें घटाते हैं तो देखते हैं कि हम थोड़ा सा जान जाते हैं तो तुरंत समाज में छलांग लगाने की इच्छा होती है अब हम प्रचार के साथ, अब हम हो गए कुछ हो गए माना कि सामान्य व्यक्ति से हमारा स्तर साधक का स्तर थोड़ा ऊंचा हुआ पर जो छलांग मारना चाहते हैं वो विद्या का प्रचार प्रसार मायने कम रख रहा बल्कि अपनी जब अंदर से ढूंढ के देखेंगे तो अपनी लोकेशन अपनी लोकेशन उसकी सिद्धि उसकी पूर्ति करने के लिए छलांग में हम कूदना चाहते हैं समाज में कूदना चाहते हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखेंगे कि स्वामी सरपति जी ने आचार्य ज्ञानेश्वर जी को विदेश जाने के लिए बार बार मना करते दिया और काफ़ी दिनों तक नहीं जाने दिए क्यों क्योंकि कहते थे कि पहले अपनी उन्नति करो पहले अपनी स्थिति बनाओ तब समाज में प्रभाव पड़ेगा अन्यथा सिर्फ बात बात में बात रह गई और महर्षि दयानंद के जीवन का तो साक्षात घटना है कि पढ़ने के बावजूद भी समाज में आए तो प्रभाव ही नहीं पड़ क्यों क्योंकि आचरण है तो यदि हम शाब्दिक रूप से विद्वान सिर्फ समझ करके चलते हैं और उसका एक पक्ष व्यवहारिक छोड़ देते तो व्यवहार ही निर्धारित करता है कि व्यक्ति का स्तर क्या है व्यक्ति में विद्या कितनी है यह व्यवहार निर्णय करता इसलिए अपने बड़ों के निर्देशन में रहने का दर्शन दर्शनयोग महाविद्यालय विधान करता है कि पढ़ने के बावजूद भी अपने से बड़ों विद्वानों के बीच में रहो प्रधानमंत्री मोदी जब हुए थे तो उन्होंने एक बात कही थी लोकसभा में जब पहुंचे वो सांसद भवन में तो उस समय का क्षण था तो बड़े जो उत्साह और तालियां हो रही तो उन्होंने एक बात बड़ी धीरे से कही और बड़ी गंभीर कही कि आज तक हम विपक्ष में थे तो बोलना हमारा प्रथम था पर इस राष्ट्र ने हमें अपना मत दे दिया अब बोलना नहीं अब करने की बात अपने लोगों को संबोधित कर कि अब बोलने की बारी नहीं है अब करने की बारी है इसी तरह से विद्यार्थी जब विद्या प्राप्त कर लेता है जब ग्रहण कर लेता है शाब्दिक रूप से पढ़ लेता है तो अब कहने की ज़रूरत नहीं अब तो जीवन बोलना चाहिए और जीवन यदि नहीं बोल रहा है विद्या के ऊपर तो यूं समझें कि जल के ऊपर ही तैर सच्चाई बहुत दूर तो उसी चीज़ को कराए कि देवेशु नो धुआ मैं विद्वानों में विद्वान बनूँ अतः समान विद्वान न बनूँ अनपढ़ों में जाकर के अपनी सिर्फ दिखावा वाली छवि न बने विद्वानों में विद्वान बने जैसे आज्ञावर बने कि विद्वानों के विद्वान बने और सारी सिद्धि कर दें तो छोटा जब उद्देश्य बनाते हैं जिस व्यक्ति का जितना बड़ा उद्देश्य होगा वो उतनी उन्नति करेगा ये व्याप्ति जिसका जितना बड़ा उद्देश्य है उतनी ही अधिक उसकी उन्नति होगी जितना बड़ा संकल्प है उतनी अधिक उन्नति तो उन विद्वानों में उन तत्वज्ञानियों में मैं तत्वज्ञानी बनू और क्यों क्योंकि हे प्रभु तुम दो, हो ये सारी चीज़ें तुझ में हैं और वो मुझे दो ऐसी प्रार्थना मनोभाव से पूरा करेंगे और यह प्रार्थना का विषय उपासना में करने योग्य है लेने योग्य है तो ले करके समय पूर्ण हो रहा है तो इन सभी चीज़ों से हम करते कराते चलेंगे तो अवश्य ही उस परम पिता परमेश्वर के चरण शरण में उपस्थित होंगे ऐसी मेरी भावना है ऐसा विचार है से हम उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करें इन्हीं शब्दों के साथ ओम सब